क्या सच में सच में एक्सप्रेस डिलीवरी से ही भेजा गया था विक्रांत काफी अचंभित रह गया गजब हो गया ये तो मैंने जिस कुरियर सर्विस के बारे में सोचा था ये तो सही में उसी का नाम निकला दरअसल एक्सप्रेस डिलीवरी द्वारा एक लेट डिलीवरी की भी सर्विस शुरू की गई है इसमें जब क्लाइंट को कहीं दूर या लंबी जर्नी आरोप जाना होता है तो वो लेट डिलीवरी की डेट चूज करके कोई भी चीज कुरियर कर सकता है आकाश ने बताया और जो लेटर हमें मिला है उसकी डिलीवरी डेट अभी तीन महीने बाद की है और यह कुरियर उसी टेलर शॉप पर भेजा गया है जहां पर सुमेश पांडे की वाइफ सुजेता पांडे काम करती हैं। कुरियर बॉक्स के ऊपर सुजेता का नाम भी लिखा हुआ है तो यह कॉरियर उसी के लिए किया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह कुरियर भी सुजेता के पति सुमेश नहीं भेजा होगा मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए नागपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस करियर ऑफिस पहुंच रही होगी और जैसे ही कुछ पता चलेगा तुरंत ही हमें इन्फॉर्म करेगी अच्छा फोन रखने के बाद विक्रांत का दिमाग चकरा उठा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है आकाश सही कह रहा था यह कुरियर पक्का नहीं अपनी पत्नी सुजेता के नाम पर किया रहा होगा लेकिन इस कॉरियर में आखिर क्या हो सकता है कोई लेटर लेकिन अगर सुमेश को लेटर ही भेजना था तो वो उसे कॉरियर क्यों करता लेटर तो पोस्ट से भी भेजा जा सकता था आखिर इस कुरियर में ऐसा क्या हो सकता है क्या पता इस कुरियर में ही मेहता सिस्टर्स की मर्डर की पूरी सच्चाई छिपी हुई हो लेकिन ये लेटर आज से तीन महीने के बाद के डेट पर डिलीवर होने के लिए क्यों पोस्ट किया गया था इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा ओह अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक गुंजाइश होने का ख्याल आया दरअसल सोमेश एक सस्पेंडेड पुलिस वाला था और उसे पता था कि पुलिस कैसे काम करती है उसने सोचा होगा कि मेहता सिस्टर्स के मर्डर का केस लगभग तीन महीने में शांत हो जाएगा और फिर जब पुलिस का ध्यान भी नहीं रहेगा इस केस पर तब ये लेटर उसकी पत्नी के पास पहुंचेगा ऐसे में किसी को कोई शक भी नहीं रहेगा इस वक्त विक्रांत के दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में सवालों और विचारों का सैलाब सा उठ रहा था यह मर्डर केस देखने में जितना सिंपल लग रहा था वास्तव में यह उतना ही पेचीदा बनता जा रहा था विक्रांत कुछ देर तक बाहर खड़े होकर सोचता रहा और फिर वो वापस अग्निहोत्री के कैबिन में अपनी पूछताछ जारी रखने के लिए पहुंच गया विक्रांत मेहता साहब के मैनेजर अग्निहोत्री से मिलने इसलिए आया था क्योंकि अग्निहोत्री मेहता साहब का बहुत करीबी था वो मेहता साहब का पर्सनल मैनेजर भी था ऐसे में उसके पास अंदर की सारी खबर रहती थी ऐसे में विक्रांत को यह भी लगा कि अग्निहोत्री के पास मेहता फैमिली की भी पूरी खबर होगी दूसरी चीज ये भी थी कि अभिजीत अग्निहोत्री ने ही विक्रांत से मिलकर उसे मेहता की बेटी का बॉडी बनने का ऑफर दिया था ऐसे में विक्रांत को लगा कि निश्चित रूप से अग्निहोत्री मेहता साहब के दोनों बेटियों की भी केयर करता है ऐसे में वह जरूर सारी सच्चाई बताएगा हालांकि अग्निहोत्री चालाक आदमी था उसे पहले से ही पता था कि मेहता सिस्टर्स का मर्डर केस सॉल्व हो चुका है चेयरमैन साहब के सौतेले भाई रवि मेहता ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है तो फिर आखिर विक्रांत उस मर्डर केस ऐसी जुड़े सवाल को पूछ रहा है अग्निहोत्री ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये दोनों लड़कियों के कातिल को तो पकड़ा जा चुका है न तो फिर आप मुझसे बार बार उनके बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं ये सब सवाल पूछने का क्या मतलब नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है विक्रांत ने पहले स्वाति की तरफ देखा और फिर अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा देखिए मेहता सिस्टर्स के मर्डर केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जिनके हम फिर से जांच कर रहे हैं दरअसल भले ही रवि मेहता ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन अभी भी हमें शक है कि इस केस में कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है और हम उसी छुपी हुई सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं केस जितना देखने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं हो अग्निहोत्री बिल्कुल दंग रह गए जब रवि मेहता ने जुर्म कबूल कर लिया है तो फिर अब क्या परेशानी है आप निश्चिंत रहिए, ये मीटिंग सीक्रेट ही रहेगी लेकिन सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है थोड़ा खुलकर बताएंगे देखे हम आपको सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं तो जब देखा कि अग्निहोत्री जी कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं तब उसने बोलना शुरू किया देखें हमें पर शक है कि उसने पहले सोमेश को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने सिर्फ सिस्टर्स को मारने का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था साथ में उस रवि मेहता को अपने जाल में का भी दिया था। उसने सोमेश को जानबूझ कर रवि मेहता के पास भेजा था ताकि रवि सोमेश को मेहता सिस्टर्स के मरने का कॉन्ट्रैक्ट दे दे और फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट को एविडेंस बनाकर रवि मेहता को झूठे केस में फंसाया जा सके क्या यह सब सुनकर अग्निहोत्री के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो बुदबुदाते हुए बोल पड़ा मोहनी नहीं पॉसिबल ही नहीं है वो ऐसी नहीं है किसी का खून ना ना, ना। फिर उसने आगे बताते हुए कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं मोहनी जी को पर्सनली जानता हूं पिछले दस साल से उनके साथ रह रहा हूं वो वो इतनी बड़ी साजिश कर ही नहीं सकती बहुत काइंड लेडी है वो आपको जरूर कोई गलत हुई है मोहनी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती नो कोई और होगा फिर उसने आगे बताते हुए कहा चेयरमैन साहब की वाइफ के साथ अग्निहोत्री जी आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं विक्रांत ने सवाल किया सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए अग्निहोत्री थोड़ा भावुक होते हुए जवाब दिया मैं शुरू से मेहता साहब और उनकी इस कंपनी को मैनेज करता आया हूँ मुझे इंसान की पहचान बहुत जल्दी होती है मैं ये मानता हूँ की मोहनी जी पैसे को लेकर थोड़ी लालची हैं और अक्सर उनके फैसले भी अलग किस्म के होते हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि मोहनी ने ही मेहता सिस्टर्स के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कभी नहीं किसी हालत में नहीं वैसे विक्रांत काफी हद तक अग्निहोत्री की बातों से सहम होता क्योंकि जब वो मोहिनी को इंटेरोगेट कर रहा था तब उसे भी ठीक ऐसा ही लगा था वो जिस तरीके से बात कर रही थी और जिस तरह से बातों का जवाब दे रही थी उसे देख ही विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था ये वो कभी किसी के मर्डर के में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है विक्रांत पिछले एक साल में ना जाने कितने क्रिमिनल्स को इंटेरोगेट कर चुका था उसका सामना टॉम्ब मर्डर केस के गुरुजी और हाथ काटने वाली लड़की आशिमा जैसी शातिर अपराधी से भी हो चुका था लेकिन बात करने के लहजे और एक्सप्रेशन से ही उनके अपराधी होने का पता चल रहा था लेकिन मोहनी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था वो बहुत सीधी सादी सी और शांत दिमाग वाली औरत थी फिर विक्रांत के दिमाग में आया कि कहीं मैं मोहनी का शक करके कोई गलती तो नहीं कर रहा नहीं सच में उसका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मर्डर केस का मास्टर माइंड कोई और ही हो या फिर रवि मेहता ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन सही किया है और मैं फालतू में इस केस के पीछे भाग रहा हूँ विक्रांत ये सब सोच रहा था तभी अचानक से अग्निहोत्री को कुछ याद आया एक मिनट रुके एक चीज में बताना भूल गया ओतरी ने कुछ याद करते हुए कहा, क्या क्या बताना भूल गए चौंकते हुए कहा सर आज से लगभग एक महीने पहले चेयरमैन साहब के प्राइवेट अकाउंट से कुल एक करोड़ का हेर फेर हुआ था एक करोड़ रूपए स्वाति कन्फर्म किया चेयरमैन साहब ने मुझे ग्रुप का जनरल मैनेजर रखा इसीलिए रखा हुआ था ताकि मैं कंपनी के ज्यादातर कामों आरोप नजर रख सकूँ और आप समझ लीजिए की ये कंपनी में ही चलाता हूँ मैदास के अकाउंट को भी मैं ही ऑपरेट करता था बिना मेरी परमिशन के कोई भी अकाउंट से एक पैसा भी इधर उधर नहीं कर सकता था और जैसे ही कोई भी अकाउंट से पैसा निकालता है तुरंत ही मुझे इसका नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन एक महीने पहले स्वाति ने अपनी आंखें बड़ी करके अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए कहा एक महीने पहले क्या हुआ अकाउंट से कितने एक करोड़ लिए थे मेरे अलावा सिर्फ तीन लोगों के पास अकाउंट का एक्सेस अग्निहोत्री ने बताया मोहनी और मेहता सिस्टर्स और दूसरी चीज ये चेयरमैन का पर्सनल अकाउंट था तो सिर्फ यही तीनों लोग पासवर्ड जानते थे तो मेहता सिस्टर्स तो ऑलरेडी मर चुकी हैं। तो फिर तो पक्का है कि ये मोहनी ही थी तो आती ने अनुमान लगाया उसने एक करोड़ रुपए लिए। लेकिन वो इसका करने क्या वाली थी अब ये तो पता नहीं लेकिन अग्निहोत्री ने जवाब दिया लेकिन मेहता फैमिली के लिए एक करोड़ रूपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन जब मुझे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया था तो मैं पुलिस को ये बात बताना भूल गया था तो आज बता रहा हूँ आप लोगों को गजब का दिन है सोचो जरा ठीक इसी समय फिर से विक्रांत का फोन बज पड़ा विक्रांत ने देखा फिर से उसे आकाश फोन कर रहा था अब विक्रांत को यहाँ पर किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी तो उसने तुरंत फोन उठा लिया आकाश फोन पर बात करते हुए पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था उसने तेज आवाज में बोलते हुए कहा सर नागपुर पुलिस ने वो पार्सल बरामद कर लिया है उसमें एक लेटर था जो की सुमेश ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था और उसमें एक चाबी भी थी उस लेटर में तो कुछ खास नहीं था बस उसमें अपने बेटे और बीवी को हमेशा खुश रहने के लिए लिखा था और चाबी के बारे में लिखा था कि ये उसकी पत्नी और बच्चों के लिए तोहफा है फिर आकाश ने उत्साहित होते हुए कहा नागपुर पुलिस तो बहुत तेज काम करती है पुलिस ने ये भी पता लगा लिया कि जहां पर टेलर शॉप है वहीं आस में कोई क्लॉक रूम है जहां पर लोग अपना सामान सुरक्षित रख जाते हैं और पुलिस ने पता लगा लिया कि ये चाबी उसी क्लॉक रूम में रखे किसी लॉकर की है पुलिस ने वो लॉकर इस चाबी से खोल भी लिया है और सर नागपुर पुलिस ने मुझे लॉकर के अंदर रखे सामान की फोटो भेजी है आकाश ने जवाब दिया आपको पता है उस लॉकर में क्या रखा हुआ था पैसे एक करोड़ रूपये विक्रांत ने लगाते हुए कहा आकाश बिल्कुल शॉक्ड रह गया अरे सर आप, आपको कैसे पता चला सच में आप त्रिकालदर्शी हो क्या